बोलती कहानियां कार्यक्रम में रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है एक लघु कथा जिसके लेखक हैं विनोद नायक और लघु कथा का शीर्षक है दवा और दुआ बिहारी की चाय की मिठास आसपास के दुकानदारों की दुकान बाबू जी तो हम जान उबाल चाय पिलाएंगे मेडिकल स्टोर वाले ने आवाज लगाई बिहारी दो चाय बिहारी ने उत्साह से कहा अभी लाया बाबू जी बिहारी ने चाय बनाकर मेडिकल स्टोर के मालिक राज को देते हुए कहा यह लीजिए बाबूजी। बिहारी बाबू आपकी चाय का कोई जवाब नहीं एक बार पियो तो जुबान से स्वाद जाता ही नहीं राज ने तारीफ करते हुए कहा बिहारी हंसते हुए धन्यवाद देकर चला गया आज राज को मेडिकल स्टोर खोले एक घंटा बीत गया था किंतु बिहारी का कोई अता पता ना था कहा चला गया कभी तो दुकान बंद नहीं रखता ना मालूम क्यों बंद है आज राज के दिमाग में कई प्रश्न चल रहे थे तभी राज की दुकान पर बिहारी का बेटा मुरारी आया तो राज ने छूटते ही प्रश्न दाग दिए क्या है मुरारी आज चाय की दुकान नहीं खोलना क्या और बिहारी जी कहां गए मुरारी ने पर्चा बढ़ाते हुए कहा चाचा जी पापा को रात में हार्ट अटैक आ गया था जीवन धारा अस्पताल में भर्ती हैं डॉक्टर साहब ने यह पर्चा दवाइयों का दिया है पापा ने कहा राज चाचा से ले आना पैसे मैं बाद में दे दूंगा राज ने पर्चा देखा और कहा मुरारी तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होगा लगभग दो लाख के करीब की ये सब दवाएं आएंगी इतनी बड़ी रकम मैं उधार नहीं दे सकता अगर पांच दस हजार की बात होती तो मुरारी ने रोते हुए कहा चाचा दवाएं दे दो मैं आपका एक एक रुपया चुका दूंगा मुझ पर भरोसा करो मैं आपके रुपए नहीं खाऊंगा मुरारी गिड़गिड़ाता रहा पर राज का हृदय नहीं पसीजा मुरारी खाली हाथ लौटा तो बिहारी चेहरा देखकर ही समझ गया बोला बेटा दुआ कर फिर थोड़ा रुककर बोला अगर दवाओं से सभी की जान बच जाती तो धनी लोग तो मरते ही नहीं कहते कहते फिर ऐसा दर्द उठा कि मुरारी को दुआ की भी जरूरत नहीं पड़ी